रोशन सितारे प्रेरक भारतीय वैज्ञानिक भाग ने चिकित्सा पत्रिकाओं में बहुत से शोध पत्र भी लिखे 1960 में अपने निजी अनुभवों के आधार पर उन्होंने कंट्रीब्यूशन टू ऑब्सटेट्रिक्स एंड गायनकोलॉजी यानी एवं श्री रोग विज्ञान में योगदान नामक एक शोध पत्र लिखा 1963 और 1970 में मैग्नस और सत्तर द्वारा संपादित पुस्तक श्रृंखला प्रोग्रेस इन गायनकोलोजी के खंड चार और पांच के लिए उन्होंने इनकम्पिटेंट सर्विस यानी क्षम ग्रीवा पर एक एक लिखा स्थानांतरण पर उन्होंने अपने विचार 1967 में मार्कस एवं मार्कस द्वारा संपादित पुस्तक एडवांसेस इन ऑबसे गायनकोलॉजी में लिखे उन्होंने गर्भनिरोध या बंधकरण के लिए गर्भाशय ग्रीवा पर एक ढक्कन लगाने का सुझाव भी दिया। मार्च दियाहत्तर को बम्बई में सिरोडकर का देहांत हुआ उनकी मां का देहांत गर्भाशय के कैंसर से हुआ था इसी वजह से बीएन एन के बेटे मनोहर सिरोडकर ने इस बीमारी के कारक विषाणु पर शोध करने की शुरू में में उन्होंने जॉन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ नामक पर किया। ठोस कैंसर फैलाने वाला यह पहला वायरस खोजा गया बाद में मनोहर ने रॉकफेलर फाउंडेशन के पुणे स्थित वायरस रिसर्च सेंटर में कार्य किया छात्रावस्था में मनोहर ने डॉक्टरी के पेशे से अपना मुख मोल लिया था परंतु वे दिल से अपने पिता के काम का बहुत आदर करते थे उन्नीस में मनोहर और उनकी पत्नी ने डॉक्टर वीन एन शिरोडकर मेमोरियल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जिसमें उन्होंने अपने और अपने पिता के सपनों को साकार किया यह संस्था गरीब महिलाओं में गर्भाशय के कैंसर की जांच करती है और उनके इलाज के लिए जैविक विषाणुरोधी खोजती है अत्यंत व्यस्त शल्य चिकित्सक होने के बावजूद ने बहुत से लिखे और उपचार के सामाजिक पक्षों में गहरी रुचि ली। वे गर्भपात के विषय पर भारत सरकार द्वारा गठित शांतिलाल लाल शाह समिति के सदस्य थे और उन्होंने भारत में परिवार नियोजन संघ यानी फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन की स्थापना की उन्नीस में भारत सरकार ने पीएम शिरोकर को पद्म विभूषण से सम्मानित किया